वंदे गुरुपद्दिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंद नंद वंदेराधिका चरणोद गोपीजन सामुक्त बिंद वन मनो वाछा के पास सिंधु पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मुखति वाचा लंगुंग गिरी यम वंदे परमा नंदमाधव वृंदावितुलसीदे वैकिया के कृष्णभक्ति पदवी सत्व तय नमो नम नारायण नमस्कृत नरम चो नरोतम देवी सरस्वती वैस तथोज संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति मदाभवमी तीर्थास्पद शिव भीरछता हम तनुतपालद्पूत वंदे महापुरुष तेजिंदुस्त सुरजक्ष धर्मीर्जवच स्रादगाया गैत्यपिता वंदे महापुरश ते चरण यद्लवन खचंदमश्छटाया विस्वरी जित कि गपवधु स्वदर्शी पूर्णाग्र सगर सारूर्ति साराधिका मयि कदा कृपा करो श्री कृष्ण कृष्णचैतन्य प्रभु नितानंद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद सियादैत धर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजान लंबित भुजौ कन का बदत संकीर्तन कवितरो कमला हताक्ष षाम्बरोज भरोगर्म भरो पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा भतारो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे नमा गंगे तव पादप सुरासुर्वंद भुक्ति मुक्ति चदासी भावानूपे नद नर गंगा तरंगरमणीय जटकलापं गौरी गौरव विमुशी तवाम तो भाग नारायण प्रियमदारम बनसीबुरपदी भयी शनाथ वागीष वदनी लक्ष्मीजश जस्च बक्षसि यशादय समी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 भजे भजक मंडनम समस्त पाप खंडन भजे समस्त पाप समस्त पाप खंडन शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा जी ने बताएं। हमारा जिंदगी का मकसद ऐसा नहीं है कि हम कर्म बने धर्म बने ज्ञान वीर बने शिल सरस्वती ठाकुर जी ने बताएं हमारा जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि हम कोई धर्म बने कर्म बाने ज्ञान वीर ऐसा कोई इच्छा नहीं है लेकिन कांतिक भक्ति मार्ग को आश्रय करके शुद्ध भक्ति का जो सहारा आश्रय लेके अर्थात गुरु वैष्णव का में जिसमें ठाकुर जी प्रसन्न ये भक्ति का जाजन करना भक्ति उसी को बोले जाती ठाकुर जी का प्रसन्नता विधान ही वास्तव भक्ति है चैलेंजिंग मूड जो है वो कभी भी उचित नहीं है शुभ में चर्चा करते हुए हम लोग देखें यहाँ जो ब्रह्मा जी महाराज भगवान श्री कृष्णों परत्पर अखिलेश्वर नंदन नंदन नं भगवान श्री कृष्णों को परीक्षा करने के लिए आए क्योंकि मन में एक फैमी आया डाउट आया कि ये परात्पर अखिलेश्वर कैसे हो सकता क्योंकि ग्वालवाल का झूठन खा रहे है। हमारा ठाकुर जी तो ऐसा नहीं कर सकता विशुद्ध नारायण ऐसा करते हुए ब्रह्मा जी ने सोचे कि चलो परीक्षा कर ले अगर हमारा ठाकुर जी है साक्षात भगवान तो परीक्षा हो जाए लेकिन परीक्षा करने आए तो बाद में बड़ा पश्चाताप की कि, कि हमारा ये उचित नहीं था भगवत भजन का मार्ग ऐसा ही है उसमें कोई भी डाउट्स कोई भी हमारा अंदर में कोई संशय संदेह रह जाए तो भजन में हमारा सिद्धि प्राप्ति नहीं होगा मृत्यु का मृत्यु का समय मृत्यु का समय तक हमारा अगर जिंदगी में कुछ भगवान नाम भगवान धाम भगवत परिकर वैशिष्ट साधु गुरु वैष्णव किसी भी विषय में मरने का समय भी हमारा हृदय में थोड़ा वो डाउट रह जाए संदेह रह जाए संशय रह जाए तो हमारा इस जिंदगी में सिद्धि प्राप्ति संभव नहीं है तो ब्रह्मा जी महाराज बड़ा पश्चाताप किए ये हमने क्यों की ये उचित नहीं जब ग्वालवाल हरण करने का बाद गाव गौ बाछर जितना सारे छोटे छोटे बाछर बाच्चर, बछरा और उसके बाद फिर ग्वालवाल सब हरण करने के बाद छुपा दिया और ठाकुर जी स्वयं अपना शरीर से जितना ग्वालवाल है जितना बछरा है सारे जैसे जैसे रूप जैसे जैसे, जैसे गुण जैसे जैसे नाम सारी इन थो -थो, सारे इन ठोट सारे प्रकट कर दिए देके एक साल तक पूरा ब्रज में गए आए रोज गोचरण किए रोज वापस गए इतने में हमारा बल्लाव जी महाराज जिसको भगवान का प्रखान प्रथम प्रकाश माना जाता भगवान का प्रथम प्रकाश जैसे कृष्णों का रूप है बल्लाव के रूप ऐसे ही है सिर्फ रंग जो है शरीर का एक काला है ये धोला है ऐसा है और कुछ नहीं कपड़ा में चेंज है देखने में अनुरूप ऐसा ही बलदाव जी महाराज भी सोचते रह गए कि कैसे कैसे संभव है ऐसा क्या कै? संभव कैसे क्योंकि जितना सारे बाछरा है वो बाछरा का बाद गौमाता का और भी बछरा पैदा हुआ जो नया पैदा हुआ उसका लिए मैया का ज्यादा प्रेम होनी चाहिए लेकिन इधर उल्टा हो रहा है कैसा भले जो पुराना बछड़ा है उसका पीछे है ये कैसे हो सकता बल्लाव जी महाराज बहुत सोचते सोचते एक दिन गोवर्धन का ऊपर देखा बल्लाव जी महाराज जितना सारे जी गौ माता है वो एकदम पुछुआ खड़ा करके एकदम दौड़ रही है तो पुराना जो बछड़ा है उन लोगों को दूध पिलाने के लिए प्यार करने के लिए बल्ला महाराज का पूरा चिंता हुआ ये कैसे हो सकता बाद में आत्वस्थ होकर विचार किया तो देखिए हाय राम ये तो सब कृष्ण हैं हमारा प्रभु जो है ऐसे तो बाहरी दिशा में भैया बनके जैसे राम अवतार में राम अवतार में बल्लाव महाराज लक्ष्मण लाल के रूप में छोटे भाई राम जी का जितना कष्ट है जो कुछ भी है कुछ बोल नहीं सकता लक्ष्मण लाल सिर्फ चुपचाप सहन करते सहन किए क्योंकि बड़े भाई है वो हम छोटे हैं और बड़ा दुखी है लक्ष्मण जी और इस बात को पूरा करने के लिए कि इस जन्म में इस आविर्भाव में मैं बड़ा भाई बन गए आऊँ वो छोटा भाई जो बोलो वो मानना पड़ेगा ऐसा देखिए सब हमारा ये कन्हैया जो है कृष्ण जो है वो सब बन के बैठे हैं ब्रह्मा जी को भी ये पता चला जब गुफा में जाके देखे यहाँ तो गोवाल वाल सब ठीक है और फिर आए मैदान में मतलब इधर भी गोवाल गोवाल वाल और सब बछड़ा सब एक है ये कैसे हो सकता फिर एक बार इधर गया एक बार इधर गया एक बार इधर एक ही तो है बाद में देखा सारे के सारे कृष्ण हैं जितना सारे बचरा जितना सारे बोले सब किश्न ही हैं सारे कृष्ण ऐसा बन के हैं तब क्या की बड़ा दुखी भय बड़ा पश्चाताप की और ठाकुर जी का चरण में आके प्रार्थना की और बड़ा बड़ी लंबा चौड़ा स्तोप की इस स्तोप का पहला जो स्तुति है ये हम शुरू की उसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नौम्मीडते अब्र वुषे तरीतरायु गुंजल मुखा <coughs> भन्न स्रजे कबल लक्ष्यश्ये मेदपदे पशुपंगय बले नौमीडते अब्र वपुषे तरत वरायो गुंजाव तिविच लसत मुखायबल विषाणुन लक्ष्य मृदुपे पशु इस श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है विश्वनाथ चौकवतीपाद जी और सारे टीकाकार जी हैं इसका ऊपर बड़ा भारी टिप्पणी किए बड़ा सुंदर व्याख्या किए बोले देखो ब्रह्मा जी का कहने का ढंग देखो कैसा सुंदर होता है कैसा पहले बताया डो नोमी इड्डो इड्डो मतलब भगवान तुम प्रणम है और ते आपका जो अभ्रो बपू से मतलब मेघ का माफिक घना घना श्याम है घना बादल जो है आसमान में ऐसा माफिक आपका जो बपू है और त्वरित तो अम्बर आयो जो है विद्युत वर्ण और गुंजावतन सरिविछ लसक मुखाए गुंजा माला आदि परिधान है सब तो है ही है और वनोस रजे बन की जो फल फूल है वो फूल है पाँचों किस्म का जो फूल है पाँचों किस्म का फूल लेकर जो माला होता है एक माला एक धागे में गाथा जाए उसका नाम होता है वो बोजंती माला पांचों किस्म का अलग अलग फूल का रंग अलग अलग रूप अलग अलग सौगंध लेके जब एक माला होता है उसका नाम है वैजंती माला गले वैजंती माला और कबल वित्र विषाण वेणु दही दही मिश्रित जो अन्य है ये वित्र विषाण इत्यादि है वेणु इधर जठर में इधर लगाए हुआ कपड़ा के अंदर और मेदु पदे पशु पंगोजाए पशुपो पशु मुझे जो हमारा वृंदावन का जो राजा है वृंदावन का राजा है नंद महाराज <coughs> ये नंद महाराज का पशुपंग या जिन्हों पशुपालन करते हैं वृंदावन का जो राजा है नंद महाराज इनके जो छोड़ा है बेटा है इसी को मैं दंडवध कर नवमी इड्डते और बबू से औवर वपू से त्वरित अंबर आए बात बड़ा सुंदर व्याख्या करे है वह देखो कैसा सुंदर भाव है ब्रह्मा ब्रह्मा जी अभी बोल रहे हैं कि देखो ठाकुर जी आप जो है घन जैसे आसमान में बादल है और बादल का रंग कैसा है या नया बादल जैसा है उसका काला काला सोरा सुंदर रंग है और त्वरित हम बढ़ाए मतलब अपना विद्युत वरण वास है कहने का मतलब है जो आसमान में अगर काला काला मेघ हो गया पूरा ढक दिया मानो कि सूरज भी अंदर चला गया सूरज का भी रश्मि जो है वो फीका पड़ गया इस समय आसमान में जब बादल छा लेता है उसी समय जब विद्युत जो है चौंकती है बिघ्यु चौंकने के साथ साथ आसमान का जो शोभा है थोड़ा दिखाई पड़ता है जब विद्युत चौंके जोर से विद्युत चौंकने का साथ साथ आसमान में जो बादल का जो रूप है वो दिखाई पड़ता है इस बात जो है बड़ा गहरा महत्वपूर्ण बात है इसका अंदर ब्रह्मा जी कहना चाहता है कि राधा जी जो है प्रिया जी राधा जी छोड़कर श्याम सुंदर को प्राप्ति करना देखना अनुभव करना असंभव है क्योंकि प्रिया जी का शरीर का जो वरण है वो कांचे सोने का विद्युत वरण और परितम्भराय इसके द्वारा बोला अनुभव कराया कि जैसे तरीत जो है आसमान का तरीत चौंकने के बाद जो आकाश आसमान का जो बादल जो है बादल का कैसा स्थिति है कैसा रूप है दिखाई पड़ता जैसे ऐसे ही अनुभव ऐसे स्टॉप करते रहे बहुत लंबा चौड़ा है। इसका बारे में दो चार दशम व्याख्या जरूर करें। बड़ा महत्वपूर्ण है गौरिय समाज में नौ अब्रपुसेवत सपरिमुखाय बन्न स्रजे कवल विषान वेणु लक्ष्यश्रििए मृदुपे पशुपंग जाय अश्पी देव वपुषो मदनुग्रहस्ास्व न तो हूतमय तो ने विशुत मनसातरेण साक्षात्व मुतात्म सुखानुभूत अरे हे सियो भक्तगण जो है अपना जो अपना जो प्रिय भक्तगण है इन भक्तोगणों को जो जो अपना अपना भाव है इच्छानुसारे जे देहो रचितो भाव इच्छा का मुताबिक जो श्लोक का हमने पहले व्याख्या किया था जे ठाकुर जी जब जोन भक्तों जैसा रूप भाव लेकर भजन करते हैं ठाकुर जी उसी का मुताबिक उनको दर्शन देते हैं ये नियम है अस्यापि देव बपु स्व मधनुग्रह सेच्छा मयस्व नौ तो देखो बात ये है ठाकुर जी जिस भक्तों का जैसा भाव लेकर भजन करिए इस मुताबिक अपना जो बपू है जिस स्वरूप का भजन करे ऐसा मुताबिक दर्शन देने के लिए अपना स्वरूप को प्रकाशित करते जब भी ये बबू ठाकुर जी का कोई भी बबू बराहो देव निशिंहदेव कुर्म देव राम रामदेव जो भी हो बामन देव कोई भी सब नित्य जगत में एक एक बब्पू पकड़ के बैठे हुए हैं लेकिन जिस भाव और भक्ति भक्तों का अंदर है उसका मुताबिक ठाकुर जी अपना स्वरूप उसके सामने प्रकटित करते यही नियम है क्योंकि राम जी का एक जो दर, राम जी का दर्शन के लिए जो जी है राम जी का दर्शन के लिए तुलसीदास जी वृंदावन में भजन की वृंदावन में भजन करने को कर, वो जो जहा ज्ञान गुदरी जहा उद्धव संघा वहा भजन की थी लेकिन ठाकुर जी राम रूप पहले राम रूप में नहीं आए इच्छा करके कृष्ण रूप पकड़ के आए तुलसीदास जी बड़ा आनंद अपलुत हुए बाद प्रार्थना के ठाकुर जी मेरा जो इष्टदेव है इस रूप पर आप अगर दर्शन दे तो बड़ा भारी कृपा होगी तो उसके बाद कृष्ण भगवान ने राम रूप से तुलसीदास जी को दर्शन दिए वो जगह अभी भी है वृंदावन में और लाला बाबू का जो मंदिर है उसका बगल में जो जाने का रास्ता है वो ज्ञान गोद्री वहाँ ऐसा करके भले आपका स्वेच्छा मय बपू है एक कोई भौतिक, पांच, भावतिक, पांच भौतिक पंचभ भौतिक पंचभ भौतिक जो शरीर है ऐसा शरीर आपका नहीं है चिन्हमय है और इसके महत्व जो है आपका साधारण व्यक्ति कभी भी अनुभव नहीं कर सकता देखो हम भी धोखा खाया ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो हम भी धोखा खा गया हम सोचे कि आपको परीक्षा ले लें गुनाती तो आपका स्वरूप के बारे में है किसी का ज्ञान होना संभव नहीं जब तक शरणागत तो ना हो जाए गुरु वैष्णव की कृपा ना हो जाए तब तक ऐसा करके बहुत सारे स्तुति किए करने के बाद ब्रह्मा जी बोले अब तो जो अन्याय किया अपराध किया तो किया अब आगे कभी नहीं होगी ऐसा अपराध मेरे मेरे से कभी नहीं अपराध होगा अब हमारा जो दृष्टता है जो अपराध है हमको क्षमा करना ठाकुर दया करके क्षमा करना मतलब क्या है ज्ञानी प्रयास मुद पास नम्ते जीवंती सन्मुखरीतावदी वर्ता स्थने स्थिता श्रुतिगता तो जे प्रयस अजीत जीत ओपि असी तस्त्रील्या तो ठाकुर जी ज्ञान प्रयास मुदप नमंती जीवंती तुमुख सन्मुखरीदीय वार्ता स्थने स्थिता श्रुतिगता तनुवांग तो मनो भी बलि ज्ञाने ग्यान जो प्रयास ज्ञान का जो प्रयास है अपना तरफ से जो प्रचेषा आपको जान लेगा ज्ञान के, के द्वारा ये ज्ञान मार्ग जो है ये ज्ञान मार्ग जो है ये ज्ञान मार्ग के द्वारा ठाकुर जी को जानने का कोशिश करो तो उसमें ज्यादा सुविधा नहीं होगी इसे बोले ठाकुर जी बोले ज्ञान का तो प्रयास की आज से यार दोबारा कभी नहीं ऐसा गलती करेंगे जो हुआ तो सो हुआ ज्ञान ये प्रयास हम ज्ञान के द्वारा आपको जानने का जो कोशिश प्रचेषा प्रयास आज से मैं ये ज्ञान का प्रयास जो है उसको दूरे, दूर है दूर फेंक दिया बहुत दूर भगा दिया जा। और ज्ञान के द्वारा हम चेष्टा नहीं करें कभी क्यों ये श्लोक में आएगा बाद में कितना बड़ा बड़ा सब ज्ञानी व्यक्ति नेति नेति नोती नोती ऐसा करके ज्ञान मार्ग चलते चलते आरुझ कृच्छे परम पदम ततः पतति अध अनादृत जुष्मो ठाकुर जी आपका चरण को आपका चरण की जो सेवा नित्य सेवा है उसको ठुकरा दिया आपका चरण की जी, जो सौकर जो सौंदर्य जो माधुर जो है उसको माना नहीं बोले ये नित्य नहीं है बेकार ऐसा करके जो नेति नेति करके ब्रह्म का आहरण किए आहरण किए तो उससे फिर दोबारा गिरना पड़ता नीचे क्योंकि आपका चरण का अनादर किया इसे आज से कभी हम ऐसा नहीं करेंगे ज्ञान का प्रयास और इसमें अपना कोशिश ठाकुर जी को जान लेना यह है आरोहपन था और दूसरा भक्ति के द्वारा ठाकुर जी मैं आपका हूं यदि अगर आपके अंदर में प्रसन्नता है किपा है और आप अगर सोचो तो वह दर्शन देने का लायक तो देखना विचार करके शुद्ध भक्त तो ऐसा करते शुद्ध भक्त कभी ठाकुर जी को आदेश नहीं देते दर्शन दो ऐसा नहीं बोलते शुद्ध भक्तों का विचार जो है बड़ा ऊंचा है शुद्ध भक्तों का विचार है ठाकुर जी जो आप जिसमें आपका सुख हो ऐसा करो जिसमें आपका प्रसन्नता हो जैसे आपका कोई कष्ट ना हो ऐसा करो हमको दर्शन के देने के लिए अब आओगे ये तो ठीक ए ऐसा हम पथ प्रार्थना नहीं करेंगे कभी नहीं इच्छा हो तो करना नहीं तो नहीं करना ऐसा तो ज्ञान प्रयास मुदबा स्वनमत एव जीवंत सन्मुख रीतम भवदीय वार्ता हम ज्ञान का प्रयास तो दूर में फेंक दिया एकदम अभी कभी नहीं करेंगे और आज से मेरा नियम हो गया ऐसा जहा विशुद्ध साधु संघ है संत महात्मा विरासते हैं शुद्ध संत महात्मा और हम जीना चाहते हैं कैसे जीवंती सन मुखोरीतम सन्मुख रितम मुखो भवदीय वार्तम जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वर्तम भले जब साधु संतों का सत मुखली मुखम सन्मुख एक साथ हो गया संधि होके सत मुख रीतम साधु संतो का मुख मुख विगलित तो जो अमृतमय आपका भवदीय आपका जो कथा है अनंतमय आनंदमय कथा है वो हम स्थानी स्थित स्तिकता दोनों तो भाग मनोभी भले काय मन वाक्य के द्वारा काय मन और बा तीनों को इकट्ठा करके ठाकुर जी अः स्थाने और स्थानी स्थित मतलब इसका व्याख्या विश्वनाथ बात की साधुगान शाखा से स्थितहा अर्थात साधुगण शाखा से साधुगानों का सामने सानिधि संतो महात्मा का सानिधि में मैं रह के हर वक्त आपका कथा कीर्तन तो को काय मन वाको के द्वारा सोवन करते रहे सेवा करते रहे ऐसा मेरा जिंदगी हो जाए तो ऐसे क्या सुविधा होगा भले आपका नाम है अजीत है आपका नाम अजीत जब भी हम जानते हैं आपका नाम अजीत है फिर भी अजीत तो अजीत तो जीतो पीओसी। जब भी आपका नाम अजीत है यू कैन नॉट बी कंक्वेट आपको जय किया नहीं जाता कभी भी कोई ठाकुर जी को जय कर ले ऐसा हो नहीं सकता फिर भी आप विजीत हो जाते हो भक्तों लोग आपको बस में आके लेके कुछ भी करा देते कोई नचाते है माखन का बात पर नचाते लड्डू का बात पर कभी आपको बोले यही हमको कांधे में लेके चल उतना तक जो भक्तों बोलता है उसका मुताबिक आप करते हो बस में आ जाते हो ये आपका स्वभाव है और हम सूखा ज्ञान का प्रयास करते रहे उसमें क्या है वैसे जैसे ध्वान ध्वन है ध्वान से अगर चाल कूट के धान को कूट के अगर चाल निकल गया उसके बाद जो तूस रहता है तू उसको अगर पिटते रहे पीटते रहे पिटते रहे उसमें कुछ भी केलेगा ठाकुर जी बोले ऐसे हमारा गान का प्रयास है श्रेय श्रुतिम भक्ति सतो कंत केवल बोध लब्दे तेम असौ तेम असौ क्लेष एव शिष्य ते, ते नानद यथा तुष स्थूल तुषावघाति जैसे तू उसको पिटते रहो कुछ निकालेगा नहीं ऐसा ही हम दूसरे जो क्लेश करके कष्ट करके तपस्या थोड़ा अनुभव हो जाए तो अंतिम में कुछ नहीं होता लाभ कुछ नहीं श्रेय शिंग भक्ति मुदस्त विभोग है बल्हे प्रभो सकल मंगल का आश्रय भक्ति को परित्यग करके जो केवल ज्ञान मार्ग के, मार के द्वारा कष्ट होता है ज्ञान मार्ग के प्रयास है अपना बाजी लगा के ठाकुर जी को जानने का प्रयास करता ये ठीक नहीं ठाकुर जी गीता में भी बोला है देखो ज्ञान का जो प्रयास है ये ज्ञान का जो प्रयास है इसका उचित नहीं है ऐसा हैं गीता में ठाकुर जी भी बोले देखो ज्ञान का जो प्रयास है इसके द्वारा ज़्यादा सुविधा नहीं होता ये जो कष्ट की मार्ग है बड़ा कष्ट होता है इस मार्ग में तो ऐसा है भजन करते करते ब्रह्मा जी स्तुति करते करते अभी थोड़ा स्तुति का पहले तो किपा मिला था ठाकुर जी का वो नंदन और जो चतुश्लोकी भागवत में व्याख्या किया था ब्रह्मा जी ऐसा नहीं किपा मिला ये ठाकुर जी का ही ऐसा व्यवस्था है ब्रह्मा जी परीक्षा करने का कोशिश किए और इधर जो है ब्रह्मा जी अभी पश्चाताप कर रहे और बहुत सारे श्लोक बताए लंबा चौड़ा उसमें जो प्रधान प्रधान श्लोक है हम उसका थोड़ा बहुत व्याख्या टाच करते चले तत्व अनुकम्प्या भुंजान एव आत्मकृतो विपाकम है तत्व अनुकम्प्याम सुमान भूंजान एव आत्मकृतो विपाकम हृदभाग हृदय हृदभाग बीर विदन नमस्ते जीवे तो जो मुक्ति पदे स्व दाय भाग इसी श्लोक का श्री सर्वभम भट्टाचार्य जी ने पुरुषोत्तम धाम जैसे चैतन्य महाप्रभु को श्लोक बताया था इस श्लोक में जीवे तो मुक्ति पद ये शब्दों इधर सर्वम भट्टाचार्य इच्छा करके परिवर्तन करके जीवे तो भक्ति पद स्व दग लिखा था तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने बताया जे सर्वभमो तुम्हारा अभिप्राय क्या है क्यों श्लोक को चेंज किया ये तो उधर तो मुक्ति पद था और भक्ति पद क्यों किया क्या तुम्हारा इच्छा है सर्वम बोले ठाकुर जी देखो मैं इतना दिन तक सूखा ज्ञान की मार्ग अपनाया था अब आप इतना धक्का लगा आपका कीपा के द्वारा कि पूरा एकदम हृदय परिवर्तन हो गया अब हमारा मुक्ति पद ये शब्दों बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुक्ति पद ये शब्द तो देखने से मेरा अंदर में भय भयभीत हो जाता हूं भय लगता है बोले क्यों क्या हुआ मुक्ति पद इसमें डरने का क्या बात है महापो बोला देखो मुक्ति जिसका चरण में अवस्थित है ऐसा अर्थ लगा लो तो ऐसा तो कोई असुविधा नहीं मुक्ति मुक्ति जार पदे मुक्ति जिसका पद में स्थित है उसका नाम मुक्ति पद बोला ऐसा भी अर्थ हो फिर भी मुक्ति शब्द हो जाए ये सुनने का साथ साथ मेरा एकदम बड़ा कष्ट होता है बोला अच्छा हुआ चलो कोई बात नहीं और ब्रह्मा जी भी अभी देखो बोले इस सारे जीव जितना है पृथ्वी में सारे जीव इस लोको समझ के चले तो उसका जिंदगी सुधर जाएगा ब्रह्मा जी ने बोले जे देखो तथ्य अनुकम्प हम सुमीक्ष मानो ये जो हमारा जीवन जीवन, जीवन, जीवन जिंदगी में जितना कष्ट आते रहे कुछ भी कष्ट है दुख है कुछ भी है ठाकुर जी ये मेरा किए हुए कर्म का फल है ऐसा समझना चाहिए कभी भी हमारा जिंदगी में कोई दुख हुआ कभी हुआ कुछ भी हुआ अपना अपना कर्म फल को जीव सब भोगते रहते हैं हैं ऐसे ही शास्त्र में वेद में ऐसा विचार है अवस्यमेव भक्तव्यम कीतम कर्मम शुभा शुभम जितना सारे कृत कर्म हैं किए हुए कर्म है सबको अपना अपना किए कर्म फल को भोगना पड़ेगा इसमें ठाकुर जी का कोई दोष नहीं है ठाकुर जी कहते तो हम तो किसी को दुख भी नहीं है कुछ नहीं किया वो अपना अपना कर्म फल को भोगते रहते हैं हम क्या करें न आदत्त्य कसचित पापम न चाह व सुकृतिम विभुम अज्ञने न ज्ञानम तेन मुझं जनता ये जो जितना सारे प्राणी है ऐसे ही मुह प्राप्त होके पड़े हुए हैं ये हमारा कोई दोष नहीं ना तो मैं पुण्य लेना चाहता हूँ ना तो जीव का जो पाप है वो लेना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें ठाकुर जी चाहता है कि केवल आ जाओ मेरा पास मेरा साथ सेवा करो ठाकुर जी को सेवा करो नित्य जगत ऐसा ठाकुर जी का इच्छा है लेकिन जीव सब जो है अपना अपना कर्मफल का अनुसार भोग प्रवृत्ति है भोग प्रवृत्ति लेकर वो ये संसार का जो मार्ग है इस मार्ग में चलते चलते उसका दुख सुख जो भी अपना किए हुए कर्म का ही फल मिलता है ब्रह्मा जी बोले इसमें किसी को दोष नहीं देना तत्व तो अनुकम्पा सुसमिक्षम भुंजान ए तो एवं आत्मकृत विपाकम अपना किए हुए कर्म फल को भोगते हुए हम तत्व तो अनुकंपा समझे अर्थात जिस अवस्था में मैं आज आज आज जो मेरा अवस्था है ये मेरा अपना ही किए हुए कर्म का फल है और ये ठाकुर जी का की पा छोड़ के कुछ जब किसी का संसार में कुछ मुसीबत आ जाए तो बोलते ठाकुर जी का करुणा नहीं है ठेकुर निर्दय है ठाकुर जी का बिल्कुल करुणा नहीं है निर्दय है और जब सुख आ जाए तब तो ठाकुर जी का शरण नहीं करे सुख में सुख जब आ जाए तो कोई शरण नहीं करे और दुख जब आ जाए ठाकुर जी को गाली दे हमको कष्ट दिया लेकिन वास्तविक जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये तत्व ये ठाकुर जी का सुख दुख जो कुछ भी व्यवस्था जो कुछ भी व्यवस्था मेरे लिए आज हमारा जिंदगी में आए हुए हैं सब ठाकुर जी का ही कृपा तथ्य अनुकंपा ये तत्व जो है दर्शन है इसमें अनुकंपा दर्शन करना मैं कष्ट में हूँ ये कष्ट में होते हुए भी सोचना चाहिए कि ये ठाकुर जी को अनुकम्पा ये भी करोना है इस बारे में पोपा जी क्या बताए काल हम चर्चा करेंगे जिस अवस्था हमारा जिंदगी में आए ये ठाकुर जी का कोरोना समझ के आगे चलना चाहिए दुख नहीं करना उचित नहीं दुख प्रकाश करना उचित नहीं तो तत्व अनुकम समीक्षा, सुसमीक्षा समीक्षा समीक्षा मतलब आ, किसी को पास जजमेंट विचार करके समीक्षा का मतलब किसी विचार को एनालिटिकली विचार करना इसका नाम है समीक्षा और समीक्षा मतलब सुशब्दो मतलब लगा दिया आ, इसके जो आ, जो सुशब्द लगा दिया इसके द्वारा ये जो समीक्षा है इसको सु अर्थात भक्ति अनुकूल में दर्शन करना इसका नाम है सु इसलिए सु लगाया सु स्वमिक्षा, सु स्वमिक्षा मानो सु समीक्षा करते करते भोग करते रहो भान एवं आत्मकृत विपाकम और हृद बाग बिदर नमस्ते काय मन वाक्यो के द्वारा ठाकुर जी को नमस्कार विधान करो काय मन वाक्यो तीनों के द्वारा ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाओ है हृदभाग बपुर विधोधद नमस्ते और ऐसा करके जीवे तो, जीवे तो जीवे तो जीना चाहिए और जीवे तो अंद जीना चाहिए और जो ऐसे जीता है तो जो मुक्ति पौधे सौदाय भाग अर्थात मुक्ति प्राप्ति करने के लिए वही योग्य होता है लेकिन इसका जो श्लोक पाठ जो है थोड़ा चेंज किया सर्वम वटे जो शिवन महाप्रभु ने गुस्सा नहीं हुआ बड़ा विचार करने वाला था कभी कभी प्रभु जी ऐसा उदा ठाकुर जी का इतना भी सुंदर विचार है देखो सर्वभम जो चेंज किया भागवत का एक श्लोक भी चेंज करनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी श्रवण महाप्रभु गुस्सा नहीं हुआ क्यों लिखा ऐसा सोचा करके व्याख्या किया लेकिन गुस्सा नहीं क्योंकि सर्वोम भट्टाचार्यों भक्ति का जो प्राचुर्य है जो प्रभाव है ये समझ के सोच के ठाकुर जी आनंदित हुए उसमें कष्ट नहीं हुए और सारे प्रसंग भी है दूसरे दूसरे जगह भागवत में और और जाएगा देखोगे कभी विचार आए तो हम दिखाएंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए और बार बार ठाकुर जी के चरण में ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थना किए अत खमस्वे रजो भूगो हि अजान तत्पृथ ई शमानिना हम अपने को एक अलग सा ईश्वर मान के बैठा हम आस्था मेरे को सोचा कि मैं एक अलग सा ईश्वर हूं लेकिन जब देखा आपका प्रभाव आपका कृपा मिला तो देखे कुछ नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरा कोई वैल्यू नहीं जैसे सुबह में चर्चा किया था प्रोपा जी का जिंदगी में कभी अहंकार आना संभव नहीं फिर भी प्रोपा जी हमारा शिक्षा के लिए उधर बताया कि देखो जब परमांश श्रेष्ठ गौर गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का पास हम पहुंचे तो परमंश्रेष्ठ निष्किंचन जो महाराज है परमंश बाबाजी महाराज एक लात के द्वारा मेरा जो अहंकार है इसको चूर चूर कर दिया जब हमारा अहंकार को चूर चूर कर दिया मानो कि बाबा जी महाराज कहना चाहता है कि तेरा जिंदगी में जितना एडुकेशन है जितना पोजीशन है जितना रैंक है जितना ऊंचा खानदान में जन्म का प्रसंग है कुछ भी है इट हैज नो वैल्यू इन डिवोशनल लाइन भक्ति का मार्ग में इसका चूल भी कोई वैल्यू नहीं एक बाल, बाल भी वैल्यू नहीं है इसको फेंक दे पोबाजी ने बोले जब बाबाजी महाराज पर बाबाजी महाराज एक लाद लगा के मेरा सारे अहंकार मेरा विद्या का मेरा रूप का ऊंचा खानदान का जो चूर चूर कर दिया तो मैं निराश होकर जब गुरुचरण में दर्शन करने के लिए कोशिश की तो कीपा करके मेरे को अपना चरण कमल का जो सुंदर जो है थोड़ा बहुत दर्शन दिया तो हम तब हैरान हो गए कि महाराज हमारा पास कुछ भी नहीं है हम सोचे इतना दिन में हमारा इतना एडुकेशन है अपना सब कुछ है आज बाबा जी महाराज का चरण का सामने निस्किन चंद बाबा जी महाराज का जब आए तो देखिए इसका कोई वैल्यू नहीं है बाबा जी महाराज समझा दिया तेरा जो कुछ भी है इसका कोई वैल्यू ना सब फेंक फाक के आया सब फेक फाक के आया मेरा पास उसके बाद गुरुचरण का कीपा मिला हमारा गुरुचरण का जो सौंदर्य जो है सौकर जो है सौगंध है हमारा हृदय में प्रविष्ट हुआ बाबाजी महाराज की कृपा के, के द्वारा तब हमारा बुद्धि शुद्धि हुआ जब प्रहलाद महाराज जी ने बोले निष्किचना नम नवनीत हो जावत जो बात प्रहलाद महाराज जी बार बार कहे जो निष्किन गुरु वैष्णव का चरण धूलि के द्वारा जब तक अभिषेक ना हो जाए किसी का तब तक उसका बुद्धि कभी भी शुद्धि नहीं होता भोग वृत्ति जो है अहंकार है इसे कोई कभी भी छुटकारा है नहीं ऐसा करके बोले अतः खमस्वात चुतो में रजो भगवो ही अजानत अजानतस्त है पृथक ही समानी नहा ऐसा करके प्रार्थना की उसके बाद बोले कहां हमारा सप्त तो जो ब्रह्मांडो व्यापी ब्रह्मा बोल रहे ये जो हमारा ये सब रूप ब्रह्मांड बना के हम इधर आपका आदेश में के द्वारा इधर वो का तमो महदहम खचराग्नि बाहुर संवेष्टितांडो घटो सप्तिका यदृग विधा वि गुणिता अनुचर्या बाता धरम विवरसो चौते महत्वम का अहम तमो महदह खिता ये जो हमारा ये काय है ब्रह्मांड ये कहा अहम कहा हम है तमो रजो ये सब द्वारा बने हुए जो पंचभूत के द्वारा बने हुए ये जो हमारा काय है और कहा आप है ये दोनों चिंता करके हमारा मन भ्रमित हो रहा है कहा प्रकृति महत् अहंकार आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये सकल जो एलिमेंट है ये सब है प्राकृत इसका जो एक एक साथ मिल के जो प्रकृति का प्रपंच का रचना इसका बारे में सृष्टि तत्व में हम बताए थे कैसे प्रपोर्सनेट जब मिलन हुआ ये सब चीज का पंचभूत का इसके बाद प्रपंच का रचना हुआ इस विषय में हम बोले पृथ्वी ये जो सब है परिवेषित जो पाताल आदि सप्त आदि अंडो घट जो है ब्रह्मांडो को अंडो बताया डीम ऐसा है, है? आ, इस इसमें स्वल्प परिमाण जो सप्त तो बीतस्ती का है थोड़ा इस विषय में एक कहानी है चैतन्य चरधाम में सनातन सिख का प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु सनातन जी को बताएं सनातन प्रभु को ये देखो एक दफे ब्रह्मा जो है ब्रह्मा दारिका में गए दारिका में गए और ठाकुर जी का साथ बात करने के लिए कुछ और ठाकुर जी का पास जो है जो गेटमैन है वो जाके खबर दिया बोलो कौन है आपका परिचय बोलो आप बोलो ब्रह्मा आया है तो अंदर जाके ठाकुर जी को बोले कोई ब्रह्मा बोल के कोई आया है ठाकुर जी बोले कौन सी ब्रह्मा कुछ क्या हो जाओ बोले हम सनक पिता ब्रह्मा है ऐसा बोलो ऐसा बोल के भेजा तो ओ हो बोला तो बुलाए ब्रह्मा जाके देखा हम अकेला ब्रह्मा नहीं है चारों ओर जो हमारा चार माथा है किसका आठ माथा सोलह माथा बत्तीस माथा हजार माथा लाई ईश, पागल हो गया बोले तो ब्रह्मा है सब हम तो सबसे छोटा ब्रह्मा है ऐसा क्या है तो ऐसा करके ब्रह्मा जी को एक तो चकाया ठाकुर जी जो तुम जो ब्रह्मा बोल के अभिमान कर रहे हो तुम्हारा कुछ भी नहीं है ऐसा करके तो इसी का ही वो अनुभव आ रहा है इधर देखो सत्य लोग आदि लेकर जो बीतस्ती सप्त वित है हमारा शरीर है दृश्य हम कहा हैं और कहा आप हो आपका महिमा कहा है अतएव हम अपनों को ब्रह्मांड विग्रोहर बोल के अपने को विचार किया था इतना दिन था उचित नहीं है ऐसा करके असंख्य असंख ब्रह्मांड जो है आपका रोम रोम में रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड घूम रहा है और हा, कहा हम है कैद्रिक विधा विगणितांड चर्जा बात रोम विवरसौम आपका महिमा कहा है एक एक रोम कुप में जिसका अनंत ब्रह्मांड है हाय भगवान हम कहा अपराध के हम खबा करना हैं हम तुच्छ है दिन पर दया करना आपका माफ दानी का ये स्वभाव है पीपा कीपा करना हमको उत्केपनम गर्वगत पद किलपते मातुराधुख जाग से क्या मैया का कोक में जब बच्चा रहता है तो बच्चा क्या है? बच्चा कभी कभी ऐसा ऐसा कर लाद भी देता है कोक में जब रहता है मैया का कोक तो बच्चा लाद भी देता है तो क्या माँ दुखी बन जाता है दुखी बन जाती क्या कभी भी दोष पकाता बच्चा ऐसा दोष किया ऐसा नहीं उत्खेपनम गर्भगत स्वपाद यो किंग कलपते माँ तुरख किमस्ती नस्ति व्यापो तवास्ति भूषितम तवास्त कु अंत ऐसा कोई अनंत ब्रह्मांड व ऐसा कोई चीज है जो आपका कुखी का बाहर है आपका जो आपका बाहर है ऐसा कोई नहीं न चाह अंतर न बहिर्जस्व न पूर्वम न पिछा ऐसा बताया था कौन बरजसुदमां जब गोपी जब गोपा जो कृष्ण को बांधने के गया दामोदर को बांधने के लिए गया तब ऐसा सुखदेव स्वाय के है कि देखो जिसका अंतर नहीं है जिसका बाहर नहीं है जिसका पूर्व नहीं है जिसका पर नहीं है अनंत जिसका शुरू नहीं है जिसका शेष नहीं है जो अनंत है ये अनंत रूपी जो हरि है ये दामोदर को यशोदा मैया बांधना चाहता है कितना हिम्मत देखो रस्सी से बांधे हरी राम राम ऐसा है किम अस्थि क्या नहीं है किम अस्थि नस्ति व्यापक देशभूषितम तवास्त कु अनंत आनंद जो जे आपका कुखी का बाहर क्या है हरी अनंत हरि अनंत हरि रूप अनंत ब्रह्मा जी का हृदय में सब तत्वों का प्रकाशित हुआ धीरे धीरे बहुत सारे स्त की बड़े हम समझे नहीं उल्टा हो गया मेरे को क्षमा करो आप कृपा करके ऐसा बार बार क्षमा जितना के लंबा चौड़ा स्टॉप की स्टॉप करने के बाद जो श्लोक हम पहले बता दिया थोड़ा पंद्रह मिनट पहले वो ठीक उठाया अथा पिते देव पदाम्बुजो तय प्रसाद ले सोनो गृहत ए वही जानाति तत्यम भगवान महिमनो अन्न चिरं अहम तो वो श्लोक बताया था आरुज कृचेन परम पदम तथा ये तो है इधर भी ऐसा किस्म का है अथाते देव पदाबुज दया प्रसाद लेनोगृहत एवं जानती तत्व भगवन् महिमनो न चन एक चिरं विचिन्न अर्था हे ठाकुर जी आपका चरण कमल का प्रसाद जिसको मिल गया वही वो, वो प्रसाद के द्वारा ही आपका चरण कमल का अनुभव कर सकता बाकी जाना तत्त्वम भगवान महिमा आपका महिमा जान सकता लेकिन जो अपना प्रयास प्रचेष्टा को ऊपर डिपेंड करता है जब तक अपना प्रयास प्रचेषा ऊपर प्रयास प्रचेषा ऊपर भरोसा रखोगे तब तक ठाकुर जी का कृपा संभव नहीं इसे बोले देखो न छ एको ओपिचिरम ओफी अनंत काल ठाकुर जी को ढूंढते रहो कहा ठाकुर जी है कहां ठाकुर जी है लेकिन कभी नहीं मिलेगा कभी नहीं मिलेगा है ना छो ओपी चिरम विछिन्नमय चिरम मने दिन ठाकुर को ढूंढते रहो कष्ट करके रहो कष्ट करते रहो लेकिन फिर भी मिलेगा नहीं ठाकुर फिर भी मिलेगा नहीं लेकिन आपका चरण कोमल का जो अनुग्रह तृपा प्रसाद लेस जिसका जिंदगी में हो चुका हो गया तो उसी का दी ही संभव है वो जान सकता है का महीना बाकी नहीं अहो महाभाग्य, अहो भाग्य महो भाग्य। नंद गोप बजौ कसम जन मित्र परमा न्याग्य है अहो भाग्य महो भाग्यो नंद गोप बजो कसम नंद ब्रजो में जितना सारे ब्रजवासी है आहा ये लोग का जो सौभाग्य है ये करोड़ों जन्म में किसी को मिलने वाला नहीं अगर ब्रजवासी का अनुगत्व में अर्थात हमारा गुरुवर्ग का अनुगत्य में ब्रजवासी का कृपा मिला क्योंकि हमारा गुरुवर्ग भी ब्रजवासी है।, है ऐसे तो हम बोला हमारा गुरुवर्ग जब ब्रजवासी नित्य ब्रजवासी तो ये ब्रजवासी का अनुगत्व की कृपा के बिना कभी भी नंदनंदन भगवान से कृष्ण मिलने वाला नहीं है कभी भी नंदन भगवान से कृष्ण कभी मिलेगा नहीं किसी को क्यों जब तक ब्रजवासियों का अनुगत्व ना करे तब तक नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण कभी मिलने माना। चाहे न रस में हो चाहे बात्सल्य में हो किसी भी लेकिन जब तक ब्रजवासियों का निवर्तन ना करे तब तक ब्रज में वृंदावन चंद भगवान श्री कृष्णचंदो का प्राप्ति संभव नहीं संभव नहीं कदापि और कृष्ण भगवान चैतन्य चरता वे है आमी बिना ब्रजो प्रेम दीते ना ही सकती। हम छोड़ के नारायण आदि निशिंग वराह और राम कभी भी ब्रजोपम देने के लिए समर्थ नहीं ब्रजोपम देने ब्रजपम ऐसा एक संपत्ति जो संपत्ति देने के लिए हम हमको ही आना पड़ेगा हम नहीं आए तो होगा नहीं कि ये ब्रजपम एक्सक्लूसिव हमारे ही संपत्ति है और किसी का नहीं है ऐसा चैतन्य महाप्रभु या पर अखिलेश नंदन कृष्ण इसलिए चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण ये दोनों ब्रजपम दे सकता है और भगवान श्रीकृष्ण छोड़ भगवान श्रीकृष्ण छोड़ के ब्रजपन देने वाला कोई नहीं और भगवान श्री कृष्ण जितना ब्रजपन दिए उससे कई गुना ज्यादा चैतन्य महाप्रभु दिए चैतन्य महापभु पत्रा पत्तो विचारान न कृति न सपरम विक्षते दे। देव व विमर्श ही नो व काल प्रभु इत्यादि श्लोक का विचार होगा बहुत सुंदर कभी भी पात्रा विचार नहीं चलो दे बाघ सिंग जो है जंगल में जितना शेर है भालू है हाथी है सब कोई को प्रेम दी ऐसा चैतन्य माप हो महावान अवतार लेकिन किसी अवतार में हैनो अवतार होवे है नो प्रेम पर ये संभव नहीं इसका बारे में प्रबोधानंद प्रकाश प्रबोधानंद सरस्वतीवास सुंदर बताएं, जे गौर आविर्भाव के द्वारा चारों ओर बार आ गया प्रेम की बार लेकिन हम इतना पखंडी है हमको इस जो प्रेम की बार चारो लेकिन हमको स्पर्श नहीं कर सका इस बारे में चर्चा होगा बाद में जब समय हो तो अहु भाग्यो अहोभाग्य महोभाग्यम नंद गोप जनमित्रम पर पूर्ण पूर्णम ब्रह्म सनातन पूर्णम पुनम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सनातन जो है वो ब्रजवासियों का दोस्त बन के रह गया एकदम अपना आदमी जन मित्रम हर्वता किसी का भाई है किसी का लड़का है किसी का या तो दोस्त है ऐसा किसी का ऐसा करके संबंध बना के भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जैसे विचारण करते हैं इसका बड़ा भारी सौभाग्यों का ख्यापन किया ब्रह्मा जी बोले कैसा सौभाग्य आह काल जिसका अन्वेषण करते हुए योगी मुनि ऋषि कभी भी इसको प्राप्त करना प्राप्त करना संभव नहीं जिसको जिसका बारे में रूप को शही पि समाधि सु नब न खा ग्रम रिचि ये जो श्लोक है इसका बारे में पहले कभी भी आपका नखराबिंद का सौंदर्य देखे ये भी संभव नहीं हम ये सब दो दिन पहले भी श्लोक बताया पहले शुरुआत में जम ब्रह्म गुरु नंद रुद्रमरुद्रदि श्लोक सुने हो अभी फिर बाद में व्या होगा उस वह आएगा ब्रह्मा जी ने बताया देखो ताबत बल्छेन ताबत रायोहोस्तेनावत कारागृहम गृहम ताबत मोहो अंग्र निगरो कृष्णो नौते न उस दिन तक आपका संसार घर जो है संसार गृह जो है आपका लिए कारागार है इट इज नथिंग बट ए जेल जेल खाना छोड़ के कुछ नहीं तुम जो संसार करोगे ये तुम्हारे लिए जेल है कब तक जेल है मतलब रागा जब को आपका रजो तमो जो सतो जित गुण के द्वारा आपका काम क्रोध आदि रागा दयो मतलब ये जो काम क्रोध आदि जो है तब तक आपको सताते रहे तब तक आपको सताते रहेगा तब तक आपको जेल खाने में डाल देगा आपका संसार जो है फांसी का फंदा बन जाएगा और ताबत मोहो निगड़ो ताबत तब तक ये जो मोह निगर है ये संसार जो है आपका लिए मोह निगौड़ निगर माने जहां बंधन में डालता है आदमी को निगढ़ और जब तक कृष्णो आपका ना बजाता अतः इसका कहने का मतलब तात्पर्य है ठाकुर जी जब तक जीवात्मा मैं आपका हूं मैं आपका हूं ठाकुर जी मेरे को गोहन करो ऐसा करके अंतर से जब तक आरती ना आए जे ठाकुर जी हमको आप गोहन करो हमको आप गोहन करो हम आपका है तुम ही तो हमार हम ही तो तुम्हार की काज अपने जब तुम हमारा है हम तुम्हारा है ठाकुर जी और दूसरा संपत्ति देके मैं क्या करूं ये भी कोई काम का है कोई दरकार नहीं ठाकुर जी जिस अवस्था में रखो मैं खुश हूं जय विधि रखे राम ताई विधि रही हो सीताराम सीताराम सीताराम कहियो ऐसा कहना है वृंदावन में कहते हैं रामानंद जी सबसे बस जैसे ठाकुर जी रखे ऐसे ही रहो उसमें और, और ये जो प्रपंचो ये जो जगत प्रपंचो ये जगत प्रपंचो तो है बंधन का कारण वो तो ठीक है लेकिन ये प्रपंच भी संत महात्मा का लिए ये प्रपंच जो प्रपंच निष्प्रपंच जो प्रपंच है प्रपंच माने तुमको पांच भूत पांच सब्जु है पंचो ये जो आपका पंच तन मात्र है पंचभूत है प्रोपंचो पांचों पांचों में मिला के एकदम है ऐसा कर दिया इसका नाम प्रपंचो प्रपंचो में जो बंधन की कारण है ये जो आपका चरण में शरणागत भक्त है उसके लिए कोई कुछ कुछ भी नहीं उसके लिए प्रपंच बंधन की कारण नहीं बजन प्रपंच निष्प्रपंच ओपि बिंब योश भूतले प्रपन्न जनता नंद संदोहम प्रथितुम प्रभु हे प्रभु जो है क्या हे प्रभु आप निष्प्रपंच है और जो भक्त लोग हैं वो भी निष्प्रपंच है भक्तों भी प्रपंचों का विषय नहीं है हे प्रभु आप निष्प्रपंच होने का बावजूद होने से भी स्वर्णागत भक्तों को आनंद देते हो और जो है आनंद विधान जन मर्तो लोग में प्रपंच विस्तार किए हो अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है आप प्रपंचातीत हैं आपका जो भक्त लोग है वो देखने में प्रपंच का अंदर है फिर भी आप तक जो भक्ति का जो आनंद है भक्ति के द्वारा उसको आप पालन करते हो भक्ति के द्वारा आप पालन करते हो सबको आनंद किसी को अगर ठाकुर जी आनंद ना दे भक्ति का आनंद ना मिले तो भजन नहीं करेगा इससे ठाकुर जी हर हालत में आनंद देते रहते हैं सबको आनंद ना मिले तो भजन नहीं करे आनंद है भजन का और ब्रह्मा जी बोले बड़ा बड़ा आदमी जो है बड़ा अहंकार के मारे कहते रहते है क्या अरे हमने ठाकुर जी को समझ लिया वो ऐसा है फलाना है बोल दिए लोग लो जो अहंकार के मारे ऐसा बोले ठाकुर जी उसको बोलने दो लेकिन हम कभी नहीं बोलेंगे ऐसा करके जनंत एव जनंत किंग बहोक्ता नाम प्रभु मनसो बो वाचो वैभवम तब गोचर अनंत जनन्त एव जनंत किंग बहुक्त्या नौमे प्रभु कोई बोलता है कि ठाकुर जी को हम जान लिया ठीक है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है तू जा जान लिया तो ठीक है लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे जनंत एवं बहुक्त्या में प्रभु हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि मनोसो वपुसो वाचो वैभवम तब अगौचर तब गोचर ये जो है देहो मोन वाक्य जो है हमारा विचार शक्ति है इसके परे इसके परे है आप इतना आपका अवस्था जो है उसमें हमारा बुद्धि विचार किसी भी हालत से आपको स्पष्ट नहीं कर सकता तो हम क्या कहे इसमें संभव नहीं और ज्यादा बोलने का भी जरूरत नहीं कि तो आपका वैभव हमारा काय मन विषय वाक्य विचार का अधीन नहीं है मतलब अनंत हो आपका जो है विषय हम जान नहीं सकता ऐसा करके ठाकुर जी को बड़ा रिझाया बहुत संतुष्ट किया रिझाया संतुष्ट करने का प्रयास किया बहुत सारे स्त की उसके बाद जो है जो राजो वाजो परीक्षित महाराज भी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म परोद भवे कृष्ण यानो प्रेमा कथम भवेत जो भूतपूर्व स्तोकीषु शोद भवेशुपी कथताम भले इधर बताया कि राजन परीक्षित महाराज ने पूछे ब्रह्म दूसरे का जो पुत्र है कृष्ण दूसरे का पुत्र किस कृष्ण एरो भ्रम कैसे हुआ अर्थात कहने का मतलब है हम जो सुबह में कहा था जो सब का जितना सारे गोपी जो है वो मन में सोची थी जो अगर ये नंद की बेटा जो है अगर हमारा बेटा बन जाता बहुत अच्छा होता ये इच्छा को पूर्ति करने के लिए ठाकुर जी जितना गोलवाल है और जितना सारे गो सब अपना ही रूप से प्रकट कर दिया सब ऐसे आए तो यहाँ परीक्षित महाराज ने पूछा तो ये तो स्वयं कृष्ण है अपना लड़का तो नहीं है तो इसका ऊपर इतना प्रीति कैसे हुआ इन लोगों का ऐसा करके प्रश्न किए तो कैसे हुआ ये, ये मेरे को बताओ ऐसे कैसे संभव है आ, आ, अपना शरीर से जो बच्चा सब पैदा हुआ वो बच्चा तो नहीं है ये तो उसको तो ब्रह्मा ने गायब कर दिया हैं और ऐसा जो है अपना शरीर से पैदा हुआ जो बच्चा है इससे भी कई गुना ज्यादा ये जो कृष्ण जो बच्चा बन के गए इसका अपर प्रति ये कैसे हो गया बोले हम राजन यही होना चाहिए क्यों वो तो सर्व आत्मा का आत्मा है ठाकुर जी स्वयं सर्व आत्मा का आत्मा विश्वात्मा ठाकुर जी को बोला जाता है विश्वात्मा ठाकुर जी सुखदेव कहे सुखदेव गुस्सा में गुस्तो भले सर्वेशा भूताना निपो स्वात्म जो अपना शरीर को प्यार करते हैं आप लोग किस लिए करते हैं इसका पूछे जो सब अपना अपना शरीर का ऊपर देता है बहुत प्यार करता है अरे हमारा शरीर है, है क्यों बारे इसका उत्तर तो उपनिषद में बताए हम इसका उत्तर बहुत बार सायद कथा में चुके, दे चुके उसका उत्तर इसमें उपनिषद में में बताया आत्मा आत्मा आत्मा का संबंध दूसरा एक दूसरे का प्रीति प्रीतिभाजन होता है अगर आत्मा निकल के चले जाए तो कोई किसी का प्रीति करेगा नहीं करे संभव नहीं क्योंकि आत्मा है तो प्यार है तो आत्मा जो आनंदमय वस्तु है वो होने का कारण एक दूसरे को प्यार करता है आलिंगन करता है जो कुछ भी करता है आत्मा है तभी करता है आत्मा अगर नहीं है तो कौन कुछ आलिंगन नहीं करे तो इसका उत्तर ये आया जो ठाकुर जी है तो जगत में आनंद है ठाकुर जी नहीं है तो आनंद का है बात की आनंद नहीं है सर्वेशाओ पी भूतानम निपो स्वात्म ही सब अपना अपना शरीर को ज्यादा प्यारा मानता है ये नियम है ऐसा करते करते सुखदेव जी बस बहुत सारे सुंदर उत्तर दिए और बाद में सुखदेव जी बस सुखदेव सुखदेव को समय बताए देखो जे पाद पल्लव समाश्रिता महत्पदम पुण्य यशो मुहे भावाम्बुदे वत्स पदम परम पदम पदम पदम जद विपदम नीसाम समाश्रिता सम्मे समित मतलब समाश्रित मतलब सम्यक रूपे आश्रय जिन्होंने किया है ठाकुर जी का चरण समाश्रिता का मतलब सम आश्रिता सम्मक रूपे आश्रिता बड़े सम्मक रूपे जो आपका चरण कमल को आश्रय किया ठाकुर जी का चरण कमल रूपी ठाकुर जी का चरण कमल रूपी भेला भेला जानते हो नौका इसका आश्रय जिन्होंने किया है महत्पदम पुण्य जसो मुरारे, भवां पदम परम पदम पदम पदम पदम न तेशाम। बले इसका जो है पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण महत् महत् चरण कमल का जो पद पल्लव का भेला आश्रय की वो अनायास ये भवसागर सागर को गोस्पद गोस्पद गो बछरा बछरा ये कच्चा माटी से भगा है उसमें गो बछड़ा का जो खूर है उसके जरा जो गड्ढा बने हैं वो गड्ढा में जितना पानी टिकेगा वो गड्ढा में जैसा गौ माता का बछड़ा जो है एक नरम जाएगा मिट्टी है नरम माटी के ऊपर पैर डाला उसमें जो गड्ढा बन गया उसमें जितना पानी टिके वो जो जितना पानी है उसको पार करने के लिए कितना समय लगता है ये तो इतना है वो तो पार करके कोई भी जा सकता इससे इधर बताया कि देखो जो वत्स्य पद के द्वारा जो मिट्टी में गड्ढा हो गया उसके द्वारा जितना पानी उसमें टिके वो उसको पार करने में कितना समय लगता है ऐसा भवान बुद्धिर, ये जो पृथ्वी पृथ्वी का समुन्दर है भव्य इसको पार करने के लिए उसका कोई कष्ट नहीं होता कखनो कभी भी उसका विपद आपद नहीं होता अर्थात वही वैकुंठ से कखनो वो प्रत्यावर्तन होगा नहीं जब अगर ठाकुर जी का चरण आश्रय करके ठाकुर जी का पास चले जाए चले जाए तो कभी भी उधर से वापस आना संभव संभव नहीं ठाकुर जी फेंकेंगे नहीं उसको ऐसा ही है तो बल्लाव जी महाराज सोचते रह गए कि ऐसा कैसे संभव है तो एक दिन बल्लाभ जी महाराज चिंता करते थे ऐसा कैसे हुआ हम्म हु? ऐसा कैसे संभव है करते करते बाद में देखा अरे ये तो साक्षात हमारा कृष्ण जो है इसका ही एक खेला है ऐसे सब अपना गो आदि करके आ, सब बन के बैठा हुआ है इसके बाद आश्चर्य हो गया ठाकुर जी का ऐसा अब ब्रह्मा जी भी अब खमा मंगा तो खमा मांगने के बाद ठाकुर जी उसको कीपा की तो इसका प्रसंग हुआ ठाकुर जी ब्रह्मा को कीपा कर दी और कृपा करने के बाद ठाकुर जी को ब्रह्मा जी ने बोला हम ये जो वृंदावन हैं ए वृंदावन में ये जो गुलम लता है इस गुलम लता ओर बिखरे हुए हैं इनमें से मे को मेरे को एक जन्म दे दो ठाकुर जी एक जन्म दे दो मेरे को वृंदावन में बोले प्रार्थना किए ठाकुर जी के सामने में बोले ऐसा प्रार्थना किए भे तद भूरी भाग्य मी है जन्म की मत व्याम यद् गोकुले अभी कतमाघ्री रजो विषेकमीवी तु निखिल भगवान मुकुंदुतिगमेव सुतिशति पुराण आदि जिसका चरण को ढूंढते हैं सुतिशति पुराण आदि जो कुछ भी है सारे अन्नय व्यक्ति अन्नय कृष्णरे चैतन्य महाप्रभु बताए सनातन जी को वेद पुराण उपनिषद कुछ भी है सब अन्य व्यक्ति व्यतिरिक अन्य व्यक्ति के रूप से कृष्णचरण को दिखाता है वो देख कृष्ण चरण अंतिम और ये जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है देखो अतएव मानुष्य लोक ये जो मनुष्य लोग में जो वृंदावन प्रकोट है वृंदावन तो एक्चुअली जड़ जगत का कोई हिस्सा नहीं है मथुरा जो वृंदावन अपराकित धाम अपराधित जगत से भूमंडल को ऊपर अलगा भूमंडल को स्पर्श नहीं की भक्ति मेनोद ठाकुर जी धाम महोत्तम में, में बताया कि ये धाम जो है ऊपर से आए हुए हैं देखने में लगेगा ये ये तो जल जगत हमारा ही कोई इलाका है ऐसा लेकिन वास्तव में ये नहीं धाम जो है धाम अपराकित धाम अलगा होके भूमंडल को ऊपर विरासते हैं अलगा और ये जो हाँ है अपराकित है ये धाम को ग्राम बुद्धि हो जाए तो उसका सत्यनाश हो जाए तो इस ऐसे ही है जो मनुष्य लोग ये जो मनुष्य मनुष्य लोग जो जो पृथ्वी में ये जो गोकुल माँ गोकुल अवतीर्ण हुए इसमें जे कोनो कोई भी हमको जन्म दे दो ठाकुर ये जन्म होना किसी भी छोटा मोटा जन्म दे दो कारण गोकुलवासी जो है व्यक्ति व्यक्ति को प्रदूलि के द्वारा अभिषेक होने का संभावना रहे अगर हम गुल छोटे छोटे पेड़ पौधा बन के रह गया ब्रजवासी लोग जाते रहेंगे और उसका चरण धूलि जो है क्या उड़ के हमारा मस्तक में पड़े तो उसमें हम माला माल हो जाएंगे बड़ा आनंद है ऐसा हाँ गोकुलवासी सब जो है वो मुकुंद परायन हैं इसीलिए वो लोग धन्य हैं और इनके जो चरण धूलि है सूती स्ति पुराण आदि सब ब्रजवासी का चरण धूलि जो है एक मांगते एक प्रार्थना करते रहते हैं जैसे उद्धव जी महाराज का संवाद आएगा उद्धव संवाद आप विचार करोगे उधर देखोगे उद्धव जी महाराज प्रार्थना कर प्रार्थना किया देखो हमको एक जन्म दे धूलि एक जन्म दे दो एक धूलि हमारा हो जाए हमारा मस्तक में परे तो हम स्वार्थक हो जाए मेरा जीवन ऐसा प्रार्थना उद्धव जी महाराज का प्रार्थना है तद भूरी भाग्य मिह जन्म किमटव्या्रजो विषेकम जीवित भगवान मुकुंद्रुतिम ग जितना सारे श्रुति श्रुति पुराण सब ठाकुर और का जो चरण है चरण झूली जो है वो मृग मृद अनुसंधान का टार्गेट है ऐसा करते करते प्रार्थना की ब्रह्मा जी उसके बाद बल्लाव जी महाराज को डाउट हुआ ऐसा कैसे बल्लाव जी महाराज अंतिम में समझ गया ये मेरा भगवान हमारा जो कृष्ण है इसका ही एक खेल है मजा है और ब्रजवासी लोग देखते रह गए कृष्ण का लीला कृष्ण का जो अपराकृत विलास है जिसका बारे में आप रोज गाते हो दामोदस में इति दी कस लीलांद कुंडे सौ निमज्जनतम माक्षा ऐसा पूरा गोकुलवासी को, को, को पूरा व्रजवासी को वृंदावनवासी को पूरा आनंद में निमज्जित करके रखा है भगवान गोविंदो इसका कामी है ऐसा और सीधाम सुदाम वसुदाम स्तोको कृष्णो ये सब लेके अपने आपस में खेलते रहते हैं वापस आप, आप, आपस में खेलते रहते हैं और ये जो है एक दफे खेलते खेलते जब जो, जो सिदाम नामा गोपाल और राम के सखा केहा प्रेम ने प्रेमनेदम अव्रण प्रेम के द्वारा प्रीति करके बोल रहा है हे हे केशव राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवरहन इतो अभी दूर सुमहदनम तालाली संकुलम ये दूर थोड़ा नज़दीक है इसमें तालबन है तालबन है ये तालबन में बहुत सारे ताल फल ताल की फल है लेकिन नीलम इसमें ताल फल को खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक वसुर है वहाँ बड़ा बदमाश वसुर किसी को आने नहीं देते बड़ा भाई यहाँ बताया फलानी तत्व भूरीनी पतितानि पतिता संति किंतु अवरुद्धानि धेनुकेन केन दुरात्मा धेनुका सुर के एक बदमाश है वो किसी को फल नहीं लेने देते कोई उधर जाए तो मारने के लिए आता है मार डालता है इतना बदमाश है अब आप कीपा करो आ इच्छा है तो चलो फल खिला दो थोड़ा तो ऐसा सुन के काकी इसका सौगंध के द्वारा एकदम बड़ा है आनंद हुआ इतना सुंदर तो जब ये सब ग्वाल वाल सब कृष्ण बलराम को लेके उधर पहुंचे तो वहां जो धेनुकासुर है आ, बड़ा चिल्ला चिल्ला करे कौन है इधर बोल के चिल्ला चिल्ला कराए आके एकदम ताल पतन का शब्द सुनकर गर्धव आकर धैनुकासुर जो पर्व पर्वत का माफी के अपना शोरी भाग्य आए एकदम मानने के लिए तो उसका क्या कि पश्चात पीछे का जो पद से बलराम को लात दे रहा था पीछे से जैसे घोड़े गाधे ऐसे लाती देता है पीछे से ऐसा करके लात देना बलदाव जी उसका बॉक्स में लाती देने के कट तो से पकड़ लिया और ऐसा क्या है उसको घुमाते घुमाते पूरा एकदम फेंक दिया बलदेव दे के एक हस्त द्वारा पद ग्रोहण करके उसको घुमाते घुमाते एकदम उसका प्राण निकल कर फेंक दिया और वो इतना बड़ा पर्वत आकार है वो तालबन जो है तालबन में गिरने का बाद इतना बड़ा शरीर है सारे ताल वृक्ष एक का ऊपर दूसरा दूसरे का ऊपर पूरा ताल वृक्ष जो है खत्म हो गया अब यह अगर डाउट हो इसलिए ठाकुर जी इच्छा करके दो ताल विक्षो को छोड़ दिया वहां जाके तो ताल फल तो नहीं होता है लेकिन इसमें पता चलता है ब्रज में तालीफ तालफल होना बाहरी दृष्टि में संभव नहीं अंत में तो हम बताया था जो वृंदावन जो है सर्वकाल सुखावहम छतु जो है छ ऋतु छ ऋतु वृंदावन में सारा दिन में घूमते रहते हैं सारा दिन का अंदर ये छ ऋतु घूमते रहते हैं छ ऋतु इसमें कोई भूल नहीं है इतना सुंदर वृंदावन इससे सर्वकाल सुखा सुखावम वृंदावन का वर्णन है अंदर में अः हेमंतोवन है ओ शीतवन है ग्रीस्म वन है ऐसा करके सब वन का विभाग है सब वन में एक एक किस्म का फल मिलता है ग्रीष्म वन ग्रीष्म का फल सिद्ध वन में सिद्ध सब कुछ ऐसा जो हमारा वृंदावन चंद्र वृंदावन चंद्र भगवान श्री कृष्ण राधा रानी इनके बिलास होते रहता है सब वन वन में एक एक वन में ऐसा करके जो है उसको मार डाला वो असुर को ऐसा करके वृंदावन का अंदर जो है उसको मार दिया धनुका सुर को धेनुका सूर जाने के बाद अभी कोई किसी का डर नहीं है उधर जाने आने का कोई असुविधा नहीं है जाना आना शुरू कर दिया ऐसा करते हुए जो ये जो जितना सारे ग्वाल वाल है सब लेके सुंदर क्रीड़ा इतना मजा खेल कूद शुरू किया वृंदावन का अंदर वो बड़ा लंबा चौड़ा विषय है एक एक वन में एक एक खेला खेला खेले ठाकुर जी अपना दोस्तों के साथ और एक दिन क्या हुआ वो जो है वृंदावन में जो कालिया कालियादोह हैं उस जगह जो है कालिया सर रहते हैं उधर और कालिया सर रहने के वजह वो पानी जो है व्यवहार का अजुग बन गया क्योंकि वो पानी कोई भी पिए वो बीच है इतना जहरीली पानी है उसमें कोई भी पिए मर जाए ऐसा अवस्था है और क्या करे वो सांप को निर्वासन करने के लिए वृंदावन को वृंदावन का अमृतमय जो जल है उपानी पानी को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक दफ़े लीला की भले खेलते खेलते वो जो आए उस दिन बलदाव जी महाराज नहीं आए थे बलदाव जी महाराज संग में नहीं गए उस दिन और कृष्ण भगवान जितना सारे ग्वाल वाल हैं सबको ले कालिंदी तीर वृंदावन में आए और दूषित तो जल है कालियो नाग कारण ये जल जो व्यवहार का अयोग्य है ऐसा विशुद्ध कामना करके भगवान सर्प को जमुना से पूरा पहाड़ फेंक दिया और परीक्षित महाराज भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सांप ये जो सांप है ये जो सांप है ये सांप को कैसे निग्रह किया और ये सर्प अ ये सरपोज ये सांप तो कभी जलोचर प्राणी नहीं है और पानी के अंदर कैसे रह अगाध जलमुद्ध कैसे रहा ये तो असंभव बात है सांप तो पानी का भी, तो पानी के ऊपर रहता है ऐसा करके पुराना कहानी पूछा इसका ठाकुर जी ने थोड़ा बोला देखो ये जो ये सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया काली नाम का जो ह्रद है वो कालियो का विष के द्वारा व्यवहार का योग्य है पुराना कहानी है एक यहाँ जो सौहर ऋषि इस पानी का अंदर रहते थे न उधर और इस प्रसंग है एक गोरुर भगवान इधर आ नहीं पाएगा ये कालियों का साथ गोरुर का कोई झगड़ा हुआ रमणक द्वीप में उधर वो खाने के लिए जो बोली मह जो गोरुर महाराज को जो रोज जो है सब भेजा जाए एक दिन वो कालियो दुष्ट का उसका जो वजन है सब खा गया गुरु महाराज आए तो देखे उसका साथ लड़ाई वो उसको भागा के भगा के एकदम कहाँ भगा दिया भले पानी पानी में एकदम पानी में निकलते करते पूरा उधर आके कालिया में रुक गया क्यों उसको पता था कि सोहरी ऋषि गुरूर भगवान को सांप दिया कभी भी ये जगह आओ तो आपका जो पंखा है वो गिर जाएगा पंखा काट के गिर जाएगा ये सांप जो कालिया नाग को कालियो नाग को पता कालियानाग जानता है इसलिए वो कहाँ जाए बेचारा वो दूर दूर के पानी पानी अंदर से फिर आके इधर शरण में रहे और यहां से कहा जाए ऐसा करके बहुत दिन इसीलिए पानी का अंदर है ऐसा उत्तर है उसके बाद जो स्थावर जंगम जो है कालियानाग के इतना बीस है जहरीली पानी जो इसलिए उसका ऊपर से कोई भी चिड़िया पाखी जाए बीस का जो झाझ है उसके द्वारा पाखी मर के गिर जाता इधर इतना बीज है और जितना सारे पेड़ पौधा है ए, उसका आजू बाजू में सारे सूखा पड़ गया बीज का इतना प्रभाव है तो कृष्णा कृष्ण क्या की कृष्ण अभी क्या की कृष्ण इच्छा करके काम की कृष्णा अपना जो बेस है बेस को गिट्ठू लगाया पीतम्बर को ऐसा करके कस के लगा दिया और ऊपर जो है कदम्ब भिक्षु है कदम्ब विक्षो का ऊपर से कृष्ण कदम्बम अध कपड़ा है उसको जोड़ से गिट्ठू लगा दी उसका ऊपर ऊपर से एक छलंग लगाया नीचे कालिया रथ में कालिया रथ में जो है गिरने के बाद उसका नाम है कृष्ण है अनंतो ब्रह्मांडों का मालिक है ब्रह्मांड विग्रह स्वयं वो पानी के पानी का अंदर गिरने का साथ साथ पानी उथल पथल होने लगे और अंदर में जो काली हो है काली बोले कौन आया मेरे को ऐसा डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा जो आए तो उसमें क्या हुआ कालियो नाग ने क्या की बड़ा एकदम गुस्से में आकर सामने आया और आके उसका साथ बड़ा लड़ाई हुआ इतना लड़ाई हुआ कि मत पूछो बहुत जोर जबरस्ती लड़ाई एक दो सांप ने क्या की कालिया नाग ने उसको अपना पुछुआ के द्वारा एकदम एकदम टाइट करके बांध दिया उसके बाद ऊपर से जो ग्वाल वाल सब है देखते देखते मूर्छित हो गया मतलब हमारा लाला है हमारा दोस्त है वो मर गया अभी जो नाग जो है कालिया नाग वो तो मार डालेगा अब क्या किया जाए ऐसा करके जब निश्चिष्ट अवस्था में कृष्ण किस समय तक रहे कालिया नाग का फना का अंदर इसके बाद जो है जो अपना जो भक्त लोग है अपना जो ग्वाल वाल सब दोस्त लोग है उसका जो कष्ट है उसको देखने का बाद कृष्ण ने क्या की जोर जबरदस्त उसके एकदम धक्का देके खोल के जाम करके छलांग लगा के उसका मस्तक पर उठा मस्तक पर उठा मस्तक पर उठने का बाद क्या की नित्य शुरू कर दिए मतक में उठने के बाद मस्त में चढ़ गया कालिया बहुत फना है फ़ना है विस्तार किया के ऊपर चढ़ गया कृष्ण है और इधर लिखा हुआ है तम चंड अवेक्ष नदींचयम न खलो संयम खलमन दुष्टो को दमन करने वाले दुष्टों को दमन करने वाले यह अवतार है ठाकुर जी का ये ऊपर उठ के उत्तंग नपद विशोदे विश्व जल में छलान लगाए उसका लड़ाई हुआ बांध लिया उसको इसके बाद कृष्णो जो है ये देख के हमारा सब जो है हमारा परिगर सब रो रहा है ऐसा देख के कृष्ण क्या की जोर जब उसको एक धक्का लगाकर उसको उसका जो मस्तक है फना है फना के ऊपर चढ़ गया फना के ऊपर चढ़ने का बाद क्या की नृत्य शुरू किया ऐसा नृत्य शुरू किया जो नृत्य कभी भी इस ब्रह्मांड में चौदो भवन में नहीं है ऐसा नृत्य शुरू किया कि ब्रह्मा शंकर आदि सारे पागल होके देखते रह गए ये जो भगवान का नृत्य का जो ताल है ये जो सुर है ये कहाँ का है ये शंकर भगवान नोटोराज बोल के उसका परिचय है शंकर भगवान बोलते तो हमारा जो नित्तु कला जो हम सीखे हैं इसका अंदर तो नहीं है हम जो नित्य कला इतना दिन से सीखे है सिखाते भी है हमारा नाम है है कौन है नटराज है लेकिन अभी तक ये हमारा कला जो है हम सीखे नहीं कभी कहाँ का है आश्चर्य जो बन के दिखते रह गए आश्चर्य जो सब देवता लोग आ गया आकाश में ऐसा जो है करते करते क्या हुआ वो जो फनी का ऊपर नृत्य करना शुरू कर दिया आद्यो पर अखिलेश्वर भगवान है तन मूर्धो रत्न निकर स्परसातीम्रो पादम बुझो अखिल कलाद ही कलादि गुरु तो बल अखिल कलादि गुरु तो ब्रह्मा शंकर आदि इंद्र सब आ गया वरुण सब आके दिख रहे क्या कहा का ये नित्य है कैसा है इसका ताल लय मूर्छना हमको पता नहीं ये कैसा नया है आश्चर्य है और महाराज प्रश्न कर रहे हैं कौन नृत्य कर रहा है ये जो कालियों कालियो का फने कालियों का जो फन है फन का ऊपर एक एक बिजली का माफिक कृष्ण भगवान इसी ये जो ये जो उसका फना है इसका ता उसका ऐसा करके एक एक एक-एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इधर एक एक ठूंगा अपना पैर का जो जो धक्का है ऐसा नृत्य कर रहा है पूरा एकदम पागल का माफी जैसे झोर चल रहा है भगवान श्री कृष्ण रासलीला में जो नृत्य है इसको सुनने का किसी का उधिकार नहीं इधर लेकिन जो है, हैरान है। ओ, जो है वो के है बिजली का राधा रानी ललिता नित्य जो है वो नित देखा नहीं जाता बिजली का माफी इधर से उधर उधर से पाप रेवा कभी कृष्णो का नृत्य देखकर राधा रानी सहेली सब प्रश्न बा वाह बा करते कभी कृष्णो वो लोगों का नृत्य देख वाह वाह कभी नहीं देखा ऐसा सुंदर नृत्य कला ये नृत्य असंभव है शरीर का इतना गति विद्युत कमाते ये असंभव ये संभव नहीं कदापि तो इधर ऊपर से कोई सारे प्रश्न कर रहा है वो जो, जो कालियो का जो फन फन का ऊपर नृत्य करता तात हो करके इतना सुंदर नृत्य हो रहा है तो ये कौ, कौन सी कलाकार है कौन सी कला है और कौन है ये कोई कलाकार है कोई कलाकार है जो नृत्य कर रहे हैं तो उत्तर दिया नहीं महाराज कोई कलाकार है नहीं वो अखिल कलादि गुरु अखिल करा अनंत ब्रह्मांड में जितना सारे संगीत विद्या आदि कला कुशल जो कुछ भी अनंत ब्रह्मांड में जितना कला है वो कला का उत्पत्ति जेनरेट जेनरेट जहां से हुआ है उत्पत्ति जहां से हुआ है वो स्वयं अखिल कलाधिर गुरु ननर जितना सारे अनंत ब्रह्मांड जितना कलाकार है वो कला का प्रशिक्षण जो है उसका आदि गुरु है भगवान श्री कृष्ण इसलिए बोला देखो अखिल कलाधिर गुरु ननर्थ अखिल कोई कलाकार नहीं है सारे कलाकार जितना जहा से सीखा है वो आदि गुरु है वो नृत्य करते करते क्या कि धीरे धीरे नृत्य करते करते कालियों का जो है एक एक जो फना है फना का अगर ऐसा अपना जो पैर का घुटली का एक धक्का दिया एक एक धक्का से कालियों का मास्तक मृत्यु हो गया और रक्तोपमन होने लगा तो कालियों नांगने नाशते एकदम भेसहारा हो गया और बास में आ, क्या की जो ठाकुर जी के शरण में आए कैसे भले स्मृचरा चर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगामो जब ऐसा बड़ा धक्का लगा अंतिम में समझ गया कि हमारा बस का काम नहीं है कि साक्षात नारायण है ऐसा करके इतने में क्या की जो कालियों का जो इतना सारे पत्नी है पत्नियां हैं पत्नियां सारे प्रार्थना करते हुए आए ठाकुर जी सब फूल फल सब लेके माला गंधो दीप लेके आए नाग पत्नी ऊँचू नाग हैं अब सुबह में कितन नागोकन्यागन कितन की भक्ति तेजारा पैहरा पैलो गोविंद चरण नारियो ही दंड नैजो ही दंड हे ठाकुर हे गोविंद आपका जो दंडो दिया है हमारा स्वामी को ये ठीक किया ऐसा कोई इसमें कोई गलती नहीं क्योंकि खल है ठीक किया आपने लेकिन ये अगर मर जाए तो हम लोग कहाँ जाए हम तो विधवा बन जाए तो ऐसा करो नैजो ही दंडो कृतो किल विशे अस्मिन स्वभाव तारहा तारहा खल निक्रहा दंडो आपका दंडो नैजो है कृतो किल विषे क्योंकि अन्याय तो किया ही है कृतो किलविशे अरे अश्मिन स्त अवतारा खलो विलो नहीं ग्रोह आपका अवतार भी इसलिए हुआ है जितना सारा खल है सबको निग्रो जैसे औगा सुर बोका सुर पुतना जितना सारे है इतनावर्त सबको नाश किए खलो नहीं ग्रोह और इसके लिए तो हमारा कोई गुंजाइश है नहीं कोई हमारा शिकायत है नहीं लेकिन उन्होंने करना चाहिए आप तो दयामय है दया आप अगर नहीं करोगे तो दया कौन करें आप अगर दया नहीं करोगे तो कौन दया करे अनुग्रहो अयम भवतो हो, हो कृतो ही नो दंड असतांत खुलू है कलम साप ये जो है जो कुछ भी है वो कर दिया अभी क्षमा कर दो ठाकुर और इसको छोड़ दो क्षमा कर दो इसको बोल के कालियों पत्नी जो है काले पत्नियां जो है इतना सुंदर सब किए बोले ठाकुर जी आपका कौन सी कृपा है ऐसा जो काल न का मस्तक को ऊपर आपका चरण जो धर दिया आपने कभी किसी का हिम्मत नहीं है आपका चरण का ऐसा, ऐसा संभव नहीं है कश्य अनु भाव देव विदमहे तवांग्रि रे नु स्पर्शाधिकार श्री ललना चरत तपो बिहायु कमान सुचिरंत व्रता अब देखो लखी जी स्वयं आपका, आपका बक्षो नहीं। है है में रहती वो देखो ये लक्ष्मी जो है और नारायण स्वरूप का सेवा करती है लेकिन वो कृष्ण का संगम प्रार्थना करते हुए वो बेलबल में अभी तक भी तपस्या कर रही है लेकिन आज तक आपका चरण का एक दूली भी नहीं मिला क्योंकि वो ब्रजवासी का अनुगत तो नहीं की राधा रानी का लक्ष्मी जी ने बोले भाईकुन टु, भाईकुन हम स्वयं वैकुंठ वैकुंठ का मालकिन हैं हम क्यों जाए ग्वारिनी का सेवा करने हैं वो तो ग्वारिनी है हाँ ग्वारीनी तो है ही है लेकिन कृष्ण का पूज्य है जानता नहीं इसे अभी तक भी मिला नहीं बेलवन दर्शन के लिए जाओ तो उधर देखो कि अभी भी लक्ष्मी जी जो है तपस्या कर रही है कश्य अनुभाव स्वन देवेद मे तब रहा। कामानो ये कर रही है अभी अभी तक नहीं मिला ऐसा चरण जो सुदुर्लभ चरण जो है हैं? जिसको कोई देख नहीं सकता इसका चरण पूरा के पूरा उसका माथा में रख दिया ऐसा कैसा पुण्य किया कालिया ने न ना नाकृष्टम न ना सार्वभौम न पारमिष्टम न रसाधि नवम वा वाचन प्रपन भले इधर जो है नाक पृष्ठम न ना सार्वभौम हम देखो ये सर्व का आधिपत्य नहीं चाहते हैं ना सार्वभौम पृथ्वी का आधिपत्य नहीं चाहते पारविष्ठ पद जो है ब्रह्मा का पद वो भी ठाकुर जी हमको दरकार नहीं न रसाधिपत्यम रसातल का जो आधिपत्य है वो भी हम नहीं चाहते ठाकुर जी हमारे इच्छा भी ऐसा नहीं है कि न योग सिद्धि अपनर्भव योग सिद्धि हो जाए ऐसा कोई प्रार्थना हमारा नहीं है ही हमारा प्रार्थना क्या है वंचन दीयपद रपज्या आपका जो चरण धूली है, है? मुख मुख्य जो जोग जुग सी कर आपका जो चरण रणी है ऐसा ही है तो ऐसा करते करके दंडवत किए नमस्तुभ्या भगवती पुरुषा महात्मि भूता वास भूताय परमात्म ज्ञान विज्ञान निधनी ब्रह्म अनंत शक्ति अगुनाया विकारायो नमस्ते हे इधर हे भगवान आप जो ज्ञान विज्ञान स्वरूप संपद में परिपूर्ण है आप निर्गुण निर्विकार आप अनंत शक्ति संपन्न प्रकृति प्रवर्तक ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ आपको धन्यवाद करती हूँ जो ये सब जो है ऐसा करके धन्यवाद किए बहुत सारे है स्तुति इसका बात प्रार्थना किए जो नम प्रमाण मूलाय कवये शस्त्र जो नये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नम कृष्णा राय वसुदेव सुताय च प्रद्युन्नायुद्धा सत्ता नमः नमो गुण प्रदीपा गुणात्मोच्छादनाय चुनो वृत्ति उपलक्षायो दृष्टि ऐसा करके पूरा सब करने के बाद तो भगवान श्री कृष्णो कालियो कालिनाग का जो पत्नी जितना सारे सब फल फूल देखे पुष्पो गंधो पुष्पो धूप दीप देखे भगवान का अर्चन किए पूजन किए और भगवान बोले ऐसा है तुम अभी जाओ यहाँ से वहां चले जाओ कालिया बोले ठाकुर जी हम कैसे जाए वहां जाने तो खाएगा हमको बोले ठाकुर बोले नहीं खाएगा नहीं कुछ नहीं करे आप चिंता मत करो आप जाओ जब भी कालिया आपका जब भी गोरुर भगवान आपका पास आए गोरुर तो देखेगा मेरा चरण चिन्ह है आपका मस्तक पर तब तो आपको खाएगा नहीं अब जाओ बच्चा कच्चा जब बाल बच्चा लेके सब जितना पत्नी है पत्निया तो लेके जाओ ऐसा अनुग्रह करके और कालियों नाग भी बड़ा अफसोस किए ये ठाकुर हम क्या करे हमारा स्वभाव तो साफ है न हम तो साफ है ठाकुर हम क्या करें आपका सृष्टि का अंदर है मैं क्या करूं मेरा स्वभाव ही ऐसा है वयम खलाहा सौत्पतमस तमसा मण्डव स्वभाव दुस्तजनाथ लोकाणम जद असदग्रह जब ये जगत में किसी को किसी का व्यसन लग गया और व्यसन को ठीक करने जाओ तो बोला महाराज हमसे होगा नहीं हमसे होगा नहीं हम, हो हम संभव नहीं हम कर नहीं सकता इतना दुर्व्यसन लग गया तो स्वभाव में बदल गया वो बोलता है नहीं महाराज ये छोड़ के हम जिये गई यहां बोलते हैं कालियोन बोलता है देखो जैसे दुर्व्यसन लग जाता है ग्रह अगर खराब है तो उसको जुआ का ये का वो का दुर्व्यसन लग जाता कोई भी हालत से उसको समझाओ वो समझे नहीं दारू पीने का हम तो आंखों के सामने देखा आदमी बहुत अच्छा है कोई जगन्नाथ मंदिर से कोई साधु संत जाए तो महाराज उसको पूरा कितना क्या चाहिए बोलो और दे दे कमाता भी बहुत है लेकिन दारू पीने का आ, दारू छोड़ेगा ही नहीं दारू छोड़ेगा ही नहीं क्या करे वो दारू पीते भीते मर गया लेकिन साधु संत है तो जो मांगे बोल क्या चाहिए बोलो महाराज भैया <laughs> ऐसा है लेकिन दारू का जो अभ्यास छुटा नहीं बिल्कुल एकदम बस जो वयम खलाहा हम लोग जो है सर्प जोनी प्राप्त हुआ ठाकुर जी हम क्या करें? हमारा तामस तामस जोनी है इसमें दीर्घ मण्डव बड़ा क्रोधी है हम लोग है वयम खलाहा सहोत्पत्या तमसा दीर्घ मण्डव स्वभाव दुस्तै नाथ है लोका जो असत ग्रह औसत गोह पकड़ने के बाद जो दुर्व्यसन लगता है आदमी का अंदर वो छोड़ना जैसे असंभव है हमारा जो स्वभाव है ठाकुर जी हम कैसे तय करें हमको क्षमा करो ऐसा करके जो खमन खमा किया दीपन रमनकम रमन कम हित्वादम है दीपम रमनकम हित्वा रदम एक है जद भयात स सुपर्ण सुपर्ण नद्या मत पादल तुम्हारा तुमको खाएगा नहीं जब हमारा चरण चिन्ह तुम्हारा मस्तक पर दिखे तो गोरु भगवान आपको क्षमा करके ऐसे जय धूप दीप उपहार आदि सब लेके ऐसा क्या है अभी रमन दीप में चले गए सारे ऐसा है जो ये अभी जो है अभी ये सब वृंदावन का परिस्थिति इसमें एक बात है वो कालिया रथ में जो कृष्ण भगवान पानी का अंदर ये जो कालिया नाथ का साथ लड़ाई कर रहा था इस समय वृंदावन में बड़ा अपसकुन बड़ा अमंगल का छिन्ह दिखाई पड़ा जो जसमती माँ नंद बाबा जितना सारे ग्वाल बाल उधर जो ग्वालिया है ग्वाल बाल तो सब आए हुए हैं कृष्ण के साथ बड़ा चिंतित हो गए आज तो बलदाव जी नहीं गए हमारा बड़ा लड़का बलदाव नहीं गया अब कृष्ण छोटा है वो अकेला गया ना जाने कुछ मुसीबत हुआ होगा लगता है चारों ओर से मंगल दिखता है चलो हम ढूंढने जाए कहाँ कृष्ण गया है तो कैसे जाए बोले कृष्ण का जो चरण चिन्ह है ये वृंदावन ऐसा जगह है वहाँ धूली धूली है धूली में गोवछरा का चरण चिन्ह ग्वाल वाल का जो चरण चिन्ह वो ढूंढते तो आज इधर गया शायद इधर देखते देखते कहाँ गया चरण चिन्ह ढूंढते ढूंढते जमुना का किनारे पहुंचे अब पहुंच के सब पागल हो गया हमारा कृष्ण मर रहा है जब ही हमारा इतना हृदय जो है हृदय में अनुभव हुआ कि आज जरूर कुछ अमंगल हो आप देखो सच्चा निकला अब देखो पानी का अंदर में कृष्ण है तो मर जाए हम लोग भी छलांग लगाए बोल के सारे ब्रजवासी नंद बाबा युष्द सब छलांग लगा ली बोलना बोले रुको मत रुको बोले हम लोग जियेंगे नहीं हम सब मरेंगे कृष्ण के साथ अक्षा क्योंकि बल्लाव जी जानता है कृष्ण का प्रभाव भले रुको तो सही रुको थोड़ा देर तक उसके बाद कृष्ण जो है सबको ब्रजवासी को आनंद देते हुए नृत्य किए और पूजन लिए लोग देखते रह गए क्या बात है ऐसा करके हुआ और जो कुछ भी है ऐसा सुंदर बहुत सारे लीला है इसका अंदर और बाद में क्या हुआ जो ये जो है ये जो है प्रोलम्बासुर प्रोलम्बासुर का वध का प्रसंग आएगा इधर हम इतना नहीं बताएंगे डिटेल्स बताने जाए तो मुश्किल होगा समय नहीं होगा जो ये जो प्रोल्बासुर वध है प्रवृति इसका वर्णन जो है गोपियों गोप, गो, जो जो गोप, गोप गोप गोप, गोप लोगों को सब सुनाया था आखिर जंगल में किया था रामकृष्ण ने जो अद्भुत कर्म किए सब तो पान किए जंगल में आग लगा था उसका पान किया ऐसा बहुत सारे प्रसंग आता है बहुत सारे प्रसंग आता है हम संक्षेप कर दिया अभी जो है इधर जो इधर जो है अभी एक विंशोध्याय में इधर आता है वेणुगीत इधर वृंदावन का जो परिस्थिति है वृंदावन का जो सुंदर जो है भगवान श्री कृष्ण रहते हुए वृंदावन का जो प्रभाव है इसका बारे में बहुत सुंदर वर्णन आता है वंशीवादन के भगवान श्री कृष्ण कैसे भले ये जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देखो ये जो शरत काल है शरत काल आने का साथ साथ शरत काल का ऐसा महिमा है जब ही शरत काल आए तो उसमें जितना सारे जलाशय हैं जलाशय का जल निर्मल हो जाते हैं ऐसा नियम है प्रकृति का ऐसा ही विधान है तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कि देखो जो जलम नवसत् सुगंधि नवसत शरत काली शरत कालीन जो प्रभाव है सरत का निर्मल चारों ओर का जो प्रकृति का शांतो वातावरण है निर्मल और जिस स्थान में पदमा कर पद्म पद्मी वायु पद्म फूल का जो गंध हो लेकर वायु बहती हुई आ रहा है तादृश वृंदावन जो है गो एवं गो एवं गो माता जितना सारे गोवरा और गोपाल सब जो है जितना सारे गोपाल गण ये सब लेके भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते है वृंदावन में इतम शरत स्वच्छ जलम्म पदमा कर सुगंधिना नवसाद वायु नवातम सागो गो सुस्मिक गो दिजो कुलो घुष्ट सरह सरित महिद्रिम महिद्री मधुपतिरवगा चारयन गो पशुपाल कुकुबुजेणु कुमितनराज दिजो कुलो घुष्ट सरह सरित महिद्रिम महिद्रम महिद्रम भले कुसुमित तो वनोराज चारों चारोल फूल खिले हुए हैं तरह तरह की फूल वृंदावन में कोई फूल फल की कोई अभाव नहीं सारा दुनिया का जितना फल फूल है सब वृन्दावन में नित्यकाल उगड़ रहते हैं कुसुम तो वनोराजी सुष्मे भृंगो जितना सारे भृंगो फूल है गुन गुन गुन गुन करते करते फूलो फूलो एक फूल से दूसरों फूल रमन करते करते एकदम है गुन गुन गुन गुन आवाज हो रहा है अरे ये मधुपति है जिसका नाम मधु मधुपति अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुपति है बोलते हो ना कीर्तन में मधुराधि अखिलम मधुरम हाँ अखिल मधुर सब मधु उसका कमन मधुर चलना मधुर देखना मधुर खाना मधुर झुकिए सब मधु इसलिए वेदों में इसका नाम मधु पर दिया मधु मधु मधु ओम मधु ओम मधु मधु मधुपति मधुपथी रबाई चारंगा ये जो जितना सारे पशुपालक पशुपालक गण जो है सब ग्वालवाल बलदेव सह मधुपति कृष्ण को करते करते वंशी धनी करते करते जा रहा है इस समय पर्वत नदी सरोवर सकल सब जो उसका जो उद्यान वो जो जो पुष्पित तो वन राजी है उसमें पक्षी कुल एवं भ्रमण सुंदर मधुर रब करके जैसे कि ठाकुर जी को स्वागत कर रहे हैं ठाकुर जी को भ्रमरा जो है गुनगुन गुनगुन -गुन करके और पंछी जो है कल के द्वारा लगता है कि ठाकुर जी को आरती कर रहा है ऐसा करते करते ठाकुर जी जा रहा है उसका वर्णन बड़ा आश्चर्य के वर्णन है बच्चे ये जो बेणुनाथ करते करते जाए ये बेनुनाथ का शब्द जो है ये जो ब्रजगोपी जो है ज स्त्रीय आश्रुत बेनुगितम स्म स्मरोदयम काचित परक्ष वर्णन अन्न वर्णन अन्न वर्णन भले एक दूसरे का साथ क्या करते रहे बजे ये जो भगवान वंशी धनि करते करते जा रहा है और वज स्त्रीगण का कानों में आया आश्रुत सुनने के बाद स्तंभित हो गया एक दूसरे का साथ वर्णन करने लग देखो ये वंशी ध्वनि का क्या प्रभाव है हम लोग के एकदम हिला दिया काचित परक्षम कृष्ण सो स्वाखीभ्यो अन्न एक दूसरे का वर्णन कर रहे हैं देखो कृष्ण का सौंदर्य कृष्ण का रूप कृष्ण का गुण कृष्ण का जो कुछ भी है सो आप आपस में वर्णन कर रहे बरहा पीरम नट बर बपो करणय करम बेभद वाज गणिशं ते रंधान रदर सुदया गोप गीत कीर्ति बास कनक बयाच मलम आर ये बढ़ा पीड़न नटवर बपू जो ये सुंदर पीतवसन पे हुए हैं और मयूर का पालक देखे जो मुकुट बने हुए वरहा पीड़म नटोवर अपू लगने में नटोवर एकदम जो जोई देखे जो जोई देखे जब भी देखे हो गया उसका छुट्टी संसार से छुट्टी जब भी कृष्ण रूप देखे नटोवरपू तो उसको खींच के लाए उसका जो नजर है जे भी देखे कृष्ण उसका लगता है कि उसका उसका जो हृदय है उसको एकदम खींच के लाए चोरी करके भागे बस ऐसा ऐसा है चोरी करने में बड़ा कुशल है चोर है बड़ा बराह पीरम नटोवर कर्ण युर्णिक इसमें ऐसा स्मार्ट है उसने एक कौर्णिका एक कौर्णिका का फूल इधर लगा दिया कैसा स्मार्ट बाबा और उसके बाद क्या की और उसका जो पीत वसन है कनों का माल में इसमें पांचों अलग अलग सा फूल है फूल अलग अलग से गंध है फूल का और सब ले के बैज माला पहने हुए और रंधान रंधा मैं बंशी का ये जो बंशी का जो छिद्र है कई छिद्र है और इसमें अपना अंगुली को ऐसा ऐसा करके विद्युत का माफी ऐसे ध्वनि कर रहा और अंगुली को चलाए ऐसा रंधन बेन रोदयान गोप वृंद हाँ, रंधन जो है कभी ये फूक दिया इधर ऊक फूक दिया ऐसा करके रंधन वे न सुदया पूरायन गोप वृंद वृंदा रणम सफद रमनम प्राविशतोप गोप कीर्ति हाँ बेनु हाँ बेनु रंधो पूरा करते करते और गोप बालक आदि सबके द्वारा स्तुति लेते हुए कृष्ण को स्तुति कर रहा है नहीं? और ऐसे जो है होते होते क्या कि भले पदांकित तो अपना जो पदांकित भूमि है वृंदाण्य ये वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं गोचरण के लिए सारे जितना सारे गो बछरा है आगे चल रहा है ऐसा करके वर्णन है सुंदर और ये जो इति बेणुरावन हे राजन ये जो सुखदेव गोस्वाई कह रहे हैं कि राजन देखो रवम राजन सर्वभूतो मनोहरम ऐसा नहीं कि बेणूरव जो है बेणूरव बेणूरव जब शुरू की ये बेणूरव के द्वारा मानो कि लगता है कि पूरा प्रकृति झूम रहा है ऐसा पूरा पूरा एक बेणुनाथ के द्वारा ऐसा प्रभाव है बेणू का की पूरा पूरा जो है प्रकृति को एक हिला रहे सारे इति राजन सर्वभूत मनोहर श्रुताव सर्वावरणीर एक दूसरे के साथ वर्णन करते करते ब्रजगोपिया जो है सब अपना जो काम जो है काम धंधा सारे भूल गए कोई बर्तन घसरे छोड़ दिए कोई खा रहा छोड़ दिया कोई भोजन दे रहा था छोड़ दिया ऐसा कि संभव नहीं ये बेनु जो है बेनुनाथ जो है सब कोई को स्टैंड स्टील कर दिया स्टैच्यू दीपता सारे पाछी पंखी है पंखी है बच्चा बच्चा उपर, सब ऊपर सब चुप हो गया जब ही बेनुनाद आई सब चुप हो गया इसका बारे में थोड़ा वर्णन करें और ध्यान से सुनना अभी थोड़ा बहुत पाठ करें इसका चर्चा भी का तो समय भी हो गया देरी करके शुरू हुआ क्या करे और गुप्त आज से पाठ करे काल व्याख्या करेंगे सुबह आ जाओ जल्दी जल्दी काल गोपो तो गोपो गोपोच गोपी सब अपने में आपस में आपस बात कर रही है क्या? न जुष्ट जैरवा नि पीतमोक्ष मालापृक्त परिधान विचित्र विचिवेशलम मध्ये गोष्ठ रंगे यथा नट बरू कौच गाय मनौ गोप किम चय कुमं सुमे स्म वेणुर्दामोदराधर सुधाम गोपिका नुंक्ते स्वयं जदस हृदय न्यो हृस्तुमु चुस्तर वो यथ र वृंदवनम सखी वितनोति वितना की कीर्ति यदे किसु तो पदाबुज लब लक्ष्मी गोविंद बेनमु मयूर नीतृशावपरता समस्त सत्यं धन्यस्मूरमत हरिण्यांद नंदनम पाप्त विचित्र आकर्णव रणित सह कृष्ण सारा पूजा दधुर्चिता प्रणयावलोक निरीक्षो बनी तोत्सवशील श्रुतिया चत कनी वेण विचित्र गीतम दिव्योभिम गो स्मनुसारा भ्रषत प्रसून कवरा मोहर ऐसा करके पूरा हो रहा है आर जितना सारे पास पंखी है सब गो माता इसका हालत क्या है ये बेनुगुद बुरा कचिर है धीरे धीरे इसका चर्चा होनी चाहिए कृष्णे क्षितम तदुदितम कल गीहितम आ रुजे द्रुम भुजान रुचि प्रबला नृणंती अमली विगत तो नाजा न नद स्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्त आवर्त लक्ष मन भगन भनभव भग्न बेगा आलिंगन स्थगित ऊर्मे भुजर्मुरिर्घनती पादजुगल कमलोपहारा हंतायादृबल हरिदास वर्यदाष्ण चरण परशो प्रमोद मानम तनोति कंदमूलई तनोत सह गो गोस्तो पानियों की बासिंद काल आ जाओ इसका व्याख्या हो पाएगा सुंदर आ तो देरी हुआ थोड़ा ध्यान से सुनना है सब विषय उसका बात बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है जागीक पत्नी का प्रसंग है बहुत सारे बहुत आनंद का